प्रकरण का सोलह सौ श्लोक विचार कर रहे थे पूर्व पक्ष ने शंका लाया था उपासना श्रुति में विहित तो है कर्म में विहित तो है और कर्म उपासना के लिए उपास्य उपासक ये भेद बुद्धि आवश्यक है अर्थात तो श्रुति विहित तो उपासना ये सार्थक होने के लिए भेद स्वीकार करना पड़ेगा सिद्धांत उतर दिया है कि आश्रमास्त्र विधा मध्यम मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट हिम उपासना तदर्थम अनुकम्पया अर्थात हीन मध्यम इनके लिए उपा विधान किया गया है फिर उपासना करते करते जब चित्त शुद्ध होता है आगे उत्कृष्ट दृष्टि प्राप्त करेंगे तो उत्कृष्ट दृष्टि कैसे प्राप्त हो इसलिए अनुकम्पा करके श्रुति ये उपासना और कर्म का विधान करता है और जिनको उत्तम दृष्टि हो गया उनके लिए कहते हैं 155 सौ पचपन पृष्ठा में टीका में अद्वैतृष्टीना वर्णाश्रम भावा भावादेव नो उपासना कर्म वा संभवती इतिहा अद्वैत दृष्टिनाम वर्णाश्रम भेदाभिमावाद अद्वैत दृष्टिनाम इसमें समास कैसे कहेंगे तो अर्थात तो वहां में लक्षणा लेना पड़ेगा सीवाय दृष्टि दृष्टि होगा तो वहां का अर्थ अर्थात विषय तो अर्थात विषय सप्तमी अद्वैत में जिनका दृष्टि है नहीं तो दृष्टि में अगर तीन हम कर्मणि करेंगे दृष्टि में अगर भावों में लेंगे तो अद्वैते करना पड़ेगा अगर दृष्टि में कर्मणि लेंगे तब अद्वैतम दृष्टि ये दृष्टि अर्थात कर्मणि, दर्शन का जो विषय है वो दृष्टि कह देंगे ना, वो अकृतरी कारक है चाहिए हम ना तो वहाँ जो दृष्टांत तो दिया वहाँ तो खाली भावों में दिया है कि तो अन्य इसमें भी होगा तीन हो जय उत्तर प्रदंत जो प्रत्यय होते हैं वो मुख्यतः अपरतरी कारक के समझ आए और भावे ये दोनों सूत्रों के द्वारा नियमित तो होंगे तो भावों में भी होगा और ये अन्य अर्थों में भी हो जाएगा अद्वैत जा, दृष्टि नाम वर्णाश्रम भेदाभिमावात् वर्ण आश्रम ये भेद में अभिमान नहीं है भेद दिखेगा किन्तु भेद में अभिमान सत्य तो बुद्धि मैं इस प्रकार की हूँ वो भावना नहीं रहेगा अभिमान अभावा देव न उपासनम कर्म वा संभवती उपासना अथवा कर्म ये संभव नहीं है अर्थात अद्वैत दृष्टि अर्थात ये सन्यासी इसलिए सन्यासी अगर है तो फिर उनको लोकालय में रहने का नहीं है क्योंकि सन्यासी अगर लोकालय में रहेगा समाज में रहेगा और उपासना कर्म नहीं करेगा उससे समाज नाश हो जाएगा सन्यासी तो परिव्राजक होना है अगर सन्यासी लोकालय में रहा तो उसको तो करना चाहिए ऐसे ही करना चाहिए जैसे अर्थात तो अन्य लोग उससे अनुप्राणित तो होंगे सीखेंगे ये गीता में भगवान कहते हैं नद्यथाचारति श्रेष्ठ होता है दूसरा है कि सप्ताह कर्मण कर सत्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर भारत कुरियांस तथा सक्त चिकीर्षु लोकसंग्रह विद्वान तथा कुरिया जैसे अर्थात अशक्त होकर के ऐसे ही करे जैसे कर्मणि अविद्वांस सक्त होकर करते हैं ऐसा ही करना चाहिए क्यों लोकसंग्रह नहीं तो विद्वान को लोकालय में रहने का क्या आवश्यक है तो विद्वान अगर लोकालय में रहता है लोक संग्रह के लिए अर्थात तो लोक संग्रह का अर्थ है कि उनमार्ग से हटा करके सन्मार्ग सनमार्ग में चलाने के लिए ये विद्वान ये लोकालय में नहीं लगेगा कि आराम का जिंदगी हो जाए आराम का जीवन हो वो सब नहीं वो तो अर्थात तो फिर विद्या नहीं है शरीर में तादात्म्य रहेगा तो अर्थात तो ये होना चाहिए आगे का श्लोक है ना न बुद्धि भेदम जनएत अज्ञानम कर्मसंज जो सहित सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचार ना बुद्धि भेदम जनेित विद्वान लोकालय में रहेगा और कहेगा कि ये सब क्या है तो उसे क्या हो जाएगा ना ये अज्ञानी लोगों का बुद्धि भेदन हो जाएगा नाश हो जाएगा इसलिए जो शहित सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरन समाचर महाराज जी को तो क्या जरूरत है सुबह पाँच बजे मंदिर में आकर के खड़े होना और आजकल तो चलने में महाराजी का जो कठिनाई होता है तो देखने में पता चलेगा तो क्यों तो ये सब अगर तो रहेंगे तो ये केवल लोक शिक्षण के लिए कहते हैं छोटे मारे से जब तक शरीर चलता था तब तक निश्चित तो निश्चित रूप से वो महिमा में आकर के उपस्थित होते थे वो तो निश्चित रूप से करना है मैं तो फिर ये तो अर्थात केवल स्वार्थ सिद्धि का बात हुआ तो धीरे धीरे इसीलिए सब नाश हो रहा है वर्णाश्रम अभेद वर्णाश्रम भेद अभिमान अभा वेव न उपासनम कर्म वा संभवती अद्वैत दृष्टि हुआ तो फिर ये सब संभव नहीं है अगर करते हैं अद्वैत दृष्टि ज्ञानी सन्यासी अगर रह करके लोकालय में करते हैं केवल लोक शिक्षण के लिए अभिमान नहीं है भाष्य में तत्वमसी आत्मा एव इदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य तई अद्वैत दृष्टियों के लिए ये सब श्रुति है तत्वमसी और आत्मा एव इदम सर्वम में से के अगर दो श्रुति दिए हैं ये दोनों में अंतर हैं तो आत्मा एव इदम सर्वम इसमें भी समान अधिकरण्य है और तत्त्वमसि इसमें भी समान अधिकरण्य है ये दोनों में किन्तु अंतर है जब कहते हैं कि सर्वम इदम आत्मा इसमें किस प्रकार की समानाधिकरण होगा बाध समान तत्व तत्त्वमसि में तत्त्वमसि ये मुख्य समानाधिकरण जो तत्व है वो त्वम है हम वह बाध कर देते हैं विरुद्ध अंश को विरुद्ध अंश के साथ वो सामान अधिकरण कर भी नहीं रहे वहाँ लक्ष्यार्थ में समान अधिकरण कर रहे इसलिए वहाँ तो मुख्य समान अधिकरण्य और ये तो आत्मा एव इधम सर्वम ब्रह्म एवं इधम सर्वम ये तो बाद सामान अधिकरण्य इसलिए दो दिए हैं अलग अलग अर्थात ये साधक अवस्था में नीति मतलब साधक अवस्था में तो आत्मा एवं सर्वम बाध सामान करेगा और जब नीतिद्यासन अवस्था आएगा तब तो वो मुख्य सामान करेगा ये बाल सामना अधिकरण्य जैसे कहते हैं सर्पो रजु तो सर रज्जु को कहाँ दिखाएंगे कहते हैं जहाँ सर्पो दिखता है उसी को ही निर्देश करेंगे इसी प्रकार के ब्रह्मों को कहाँ दिखाएंगे कहीं सर्वम इदम कहकर के कहें यही ब्रह्म है इसको लय चिंतन करने से ये ब्रह्म इसको बाद सामान अधिकरण्य कहते हैं और बाकी दो क्या है सामान अधिकरण्य नीलोत्पल में क्या होगा विशेषण तो विशेष और मनो मनोब्रह्मी उपासित चार प्रकार की सामान अधिक इत्यादि श्रुति ये सब श्रुति अद्वैत दृष्टि वालों के लिए कहता है तो जिनको ये अद्वैत दृष्टि नहीं हो रहा है तो उनके लिए उपासना कर्म ये करना है अच्छा ये षोड़श्लोक सो उच्चारण करेंगे अगर ठीक है मैं अद्वैत दर्शन से उपासनादी विधि विरोधा भाव भी पूर्व पक्ष कहता है कि अद्वैत दर्शन अगर स्वीकार किया जाएगा तो उपासना विधि का विरोध हो जाएगा वो पूर्व श्लोक में सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया अद्वैत दर्शन वालों के लिए उपासना विधि नहीं कहा गया वेद में तो इसलिए उपासना विधि अद्वैत दर्शन के साथ विरोध नहीं है विरोध अभाव है अद्वैत दर्शन उपासनादि विधि के साथ विरोध नहीं होने पर भी मतांतर विरोध अस्तित आशंक्य अन्य मतों के साथ अद्वैत मत का विरोध है इस प्रकार की आशंका करके पूर्व पक्ष का आशंका होने से सिद्धांत कहता है तेसाम भ्रांति मूलत्वात् भ्रम ही उनका मूल भ्रम अर्थात तो अयथार्थ ज्ञान श्रुति का तात्पर्य नहीं समझने पर इस प्रकार की अन्य अन्य दर्शन का अर्थात है मनुष्य अर्थात नर्थत मतारोध सो सिद्धांत त्रांतिमूल्वाद विरोध नास्तव निश्चिता दृढ़ परस्पर विरोध्य सुसिद्धात दृढ़ निश्चिता परस्पर विरुद्ध तेर अयम न विरुद्ध ते जैसा है अन्य ऐसा ही हो जाएगा स्व सिद्धांत स्वस्व सिद्धांत तस्य व्यवस्था व्यवस्था एक नंबर टिप्पणी दिए प्रतिपादन प्रकारेश अपना अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करने में सबका सिद्धांत अलग अलग होने से द्वैती लोग अपना दर्शन को प्रतिपादन करने में इतना दृढ़ निश्चित निश्चित अर्थात तो उसमें ए, आत्मभाव करके अर्थात तो उसको अभिमान नहीं है उसको शब्द कहते हैं अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात तो यही सत्य है इस प्रकार के, यही दृढ़ शब्द का अर्थ तो है दृढ़म निश्चिता दृढ़म निश्चिता दृढ़म निश्चिता का ये हो गया विशेषण हो गया तो फिर ये दृढ़म कैसे होगा यहाँ क्रिया विशेषण दृढ़ यथा सियात तथा निश्चिता तो अर्थात जैसे निश्चय होने से दृढ़ हो जाएगा ऐसे ही अर्थात तो अभिनिवेश nice. दी तीन इसीलिए क्या होता है परस्परम विरुद्धअंत सभी का दर्शन है इसलिए परस्पर विरोध होता है सांख्य योग बहुत परिमाण में समान है फिर भी सांख्य लोग पच्चीस तत्व को मानेंगे और योग लोग और एक अधिक मान लेंगे ये सांख्य लोगों का जो पच्चीस तत्व का कारिका है वो तृतीय कारिका उसको याद रखना है मूल प्रकृति और विकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त और सोड़ो शकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष ये उनका पच्चीस तत्व कहने के लिए एक ही कार्य का है मूल प्रकृतिर अविकृति अविकृति अर्थात विकार नहीं है विकार अर्थात कार्य जो मूल प्रकृति हो कार्य नहीं है उनका मत मतलब में नित्य है मूल प्रकृतिर अविकृतिर् महद प्रकृति विकृतय सप्तः अभी मूल प्रकृति से उत्पन्न होगा महतत्व और महत्त्व से आगे अहंकार और अहंकार से पाँच तन्मात्रा तो ये महत्त्व अहंकार पांच तन मात्रा ये सात हो गए ये सात विकृति भी होते हैं अर्थात कार्य है कहीं से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति भी है इससे भी आगे कुछ उत्पन्न होता है और सोडोश वस्तु विकार अहंकार में ग्यारह इंद्रिय बनते हैं पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेंद्रिय मन ये केवल विकार ही है इसका आगे और कोई इसका कार्य नहीं इसलिए प्रकृति नहीं है और पांच तन्मात्रा से हो गए जो पांच महाभूत इस सांख्य लोगों का ये पंचीकरण नहीं है एक एक तन्मात्रा से एक एक महाभूत हो जाएगा उनका ये पंचीकरण नहीं है ऐसा तो ये बाकी छोड़ स ग्यारह इंद्रिय और पाँच पंच जो महाभूत ये हो गए केवल विकार मात्रा और न प्रकृति और निकृति ही पुरुष पुरुष से प्रकृति भी नहीं है उससे किस बनता भी नहीं है और वो किसी का कार्य भी नहीं है पुष्कर पलाशवत निर्लेप पैसा कहते हैं सांख्य लोग ये पच्चीस कह देते हैं और योग लोग और अधिक कहेंगे किसको ईश्वर तो ईश्वर का वाचक उसका सूत्र क्लेश कर्म विपाक आशय इससे अपराष्ट और पुरुष विशेष वो भी एक पुरुष है किंतु पुरुष विशेष ये जो बाकी पुरुष हो गए जीव हो गए वो क्लेश कर्म विपा का इसके साथ वो परामृष्ट हो जाते हैं संबद्ध हो जाते हैं तो योग लोग और एक अधिक मान ले और एक पाशुपत होते हैं वो छत्तीस मानते हैं अविद्या काल कर्म ऐसे मान कर के और वो और बहुत मानते हैं और वैष्णव पांच होते हैं वो चार तत्व तो तो मानते हैं वासुदेव आगे प्रद्युम्न आगे है न वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध ऐसे वो चार मानते हैं ये सब नाम व्यवहार करते हैं वासुदेव कहने से आत्मा को कहेंगे और संकर्षण कहने से अहंकार को कहेंगे और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये बुद्धि और मन हो जाएंगे तो इसी प्रकार के उनके और अलग शास्त्र हैं ये सबका अलग अलग है और इसलिए परस्पर विरोध होगा किसी के किसी के साथ ये नहीं चलेगा सिद्धांत कहते है, हैं तेई एयम न विरुद्ध ये अद्वैत तो किसी के साथ विरोध नहीं होगा क्यों ये कहेगा हमारा एक भी विशेष नहीं है विशेष आने से विरोध होगा इसलिए तो अर्थात साधु का एक बड़ा कार्य है विशेष को हटाए अपने से तो विशेष कहीं आएगा तो कहेंगे ये हमारा नहीं है ये तो शरीर का है मन का है बुद्धि का है गंगा से पचास किलो पानी ले आया तो मैंने ले है और शरीर में सामर्थ्य है ले आया कोई बेटे बैठे कागज लिख दिया अच्छा तो कहेंगे वो तो बुद्धि का सामर्थ्य लिख दिया तो वो सबसे जितना दूर रहेंगे तभी तो निर्विशेष परम ब्रह्म हो ये संभव होगा तो वेदांत तो वही कहता है किसी के साथ विरोध नहीं है क्योंकि कोई विशेष नहीं है अपने में सर्वदा निर्विशेष माने अच्छा टीका में श्लोक से वक्तुम भूमिका करोती श्लोकों का तात्पर्य कहने के लिए पहले भूमिका भाष्यकार दिखाते हैं भाष्य में शास्त्रोपत्तिभावधारित्वात्वयात्मदर्शनम सम्यक दर्शनम तद बाह्यवान्न मिथ्यादर्शनम अन्य शास्त्र और उपपत्ति ये दोनों से अवधारित अवधारित निश्चित निश्चित तो हुआ अद्वैत तो आत्मदर्शनम शास्त्र भी वही कहता है और हम जो तर्क से विचार करते हैं निश्चय होता है अद्वै अद्वैय आत्मदर्शनम यही सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शनम दो नंबर टिप्पणी कह देरवध्य दर्शनम निरवध्य अर्थात दोष निरवध्यादर्शन नहीं है दोष उसी से हो सकता उसी में हो सकता है जिसमें कुछ विशेष हैं कोई विशेष नहीं तो बिल्कुल निर्दोष होगा सम्यक दर्शनम और तदवाह्यवाद अन्य दर्शनों से मिथ्यादर्शनों है तद्बा टीका में कहते हैं तद बाह्य तदाह्यवादित तत्शब्देन तद शास्त्रोपत्ति गृह्य इसमें क्या सूत्र लग गया शास्त्रोपत्ति दिखता है ना? मति मति न मत हो जाएगा प्रथम योग पूर्व पूर्वसवर्ण हाँ उसे दीर्घ हो जाएगा शास्त्र उपपत्ति शास्त्र उपपत्ति गृह्य तदबाह अर्थात अन्य दर्शन सब शास्त्र और इससे बाहर है इसलिए मिथ्यादर्शन हो गया अन्यत सब ठीक है मैं द्वैत दर्शन से मिथ्यादर्शनत्व ये पंक्ति देखिए द्वैत दर्शन से मिथ्यादर्शनत्व हेत्वअरपरत्व अवतारित श्लोक से दर्शयति अवतारित श्लोक से हेत्न्तरपरत्व अर्थात अवतारित श्लोक हेतुअतर पर अवतारित श्लोक हेतुअंतर को दिखाता है अर्थात पहले हेतु कह दिया गया था अभी और हेतु को दिखा रहे है किस चीज़ में हेतु दिखा रहे है उसके लिए कहते हैं द्वैत दर्शन से मिथ्या मिथ्या दर्शनत्व द्वैत दर्शन मिथ्या दर्शन है इसमें अन्य हेतु तो दिखाते तो तो है, तो हैं तो अन्य हेतु दिखाने के लिए ये श्लोक आया तो द्वैत दर्शन से मिथ्या दर्शनत्व हेतुअत पर दो जगह में तो है तो एक तो मिथ्यादर्शनत्व द्वैत दर्शन से ये के साथ जाएगा और हेत्वंतरपरत्व अवतारित श्लोक से ये ष्टी के साथ जाएगा दर्शयति इत भाष्य में इत मिथ्यादर्शनम द्वैती राग द्वेशादी दोषास्पदत्वात् दोषास्पद्वात्त द्वैती दर्शन मिथ्यादर्शनम क्यों कहते राग हैं दोषास्पदत्वात् इस कारण से भी क्या कारण है कहते हैं द्वैत है यही कारण है मिथ्या दर्शनम ये जो द्वैती होते हैं उनका दर्शन मिथ्या है मिथ्या और उसका फलो क्या होता है राग दोषादि राग द्वेष होगा तो ये हमारा है वो हमारा नहीं है इस प्रकार की हो जाएगा राग द्वेषादि राग द्वेषादि आदि कहने से चार नंबर टिप्पणी कहते हैं राग द्वेषादि दोषास्पदत्वादी तीन नहीं अन्यथा विरोध संभव राग द्वेष नहीं है तो कोई विरोध नहीं है सबके साथ सबको कहेगा हाँ ठीक तो है ते ते ते ते ते ते अच्छा मिथ्या दर्शन के ऊपर तीन है राग द्वेष द्वेश के ऊपर चार है अच्छा तो हम चार कर दिया इसलिए राग द्वेष द्वेषादी के ऊपर चार बना है राग द्वेश राग द्वेषादी आदि पदों से टीका में अच्छा पहले भाष्य में ए टीका में इत शब्दार्थम एवं दर्शयती इत मिथ्यादर्शनम का इतस्य इस कारण से किस कारण से टीकाकार कहते हैं इतः शब्दार्थम दर्शयती इतह शब्दार्थ इस कारण से क्या कारण है कहते हैं द्वैती नाम राग द्वेशादी दो दोषास्पद्वाद द्वैत हो गया तो रागद्वष का आस्पद हो जाएगा आस्पद अर्थात आश्रय द्वैत तो हुआ तो राग द्वेष होगा ही होगा आगे टीका में कहते हैं आदिशब मद, मद मानादयो गृहता ग्रिह, आदि शब्द से मदमान ये सभी ग्रहण हो जाएंगे आदि शब्द है राग द्वेषादि भाषी में जो कहा तो आदिशब्दे न मद मानादयो गृहिता में धातु क्या हो जाएगा ग्रह उपादान ये आगे प्रत्ये हो गया अनिष्ठा मिस्टर ग्रह धातु सेट है सेट है ग्रह क्योंकि हकारांत तो जो है हकारा के लिए वो श्लोक है ना दा दी दू न मी रु ली वे आठ धातु हैं तो ये प्रथम अक्षर को याद रख लेना सरल है तो दा दी दू न तो दह दी में दीह दू में दुह न में न दी दू न मी रु ली वे प्रथम आठ अक्षर है। तो उसमें ये नहीं है नहीं होने से ग्रह धातु सेठ हुआ ग्रह धातु सेट होने से निष्ठा को ईट हो गया किंतु दीर्घ हुआ ग्रहो लिटी दीर्घ ग्रहो अलिटी क्रियादिगण का अंतिम सूत्र है लिट भिन्न में ग्रह धातु से पर में बलादी आर्धातु को, को जो ईट होगा वो दीर्घ हो जाएगा गृहता आगे ठीक है हमें स्वयस्वीय सिद्धांत व्यवस्थापय तत्व तो प्रवृत्ता वादीना कूत दोषास्पदिपति आपना अपना अपना स्वीएँ स्वीएँ सिद्धांत व्यवस्थापय ये स्वशब्द से ये छतय हो जाते हैं छतय तो हो जाने से स्वीय हो गया को य हो गया अर्थात अपना अपना स्वयं सिद्धांत व्यवस्थापन करने के लिए तत्वज्ञानम अधिकृत्य प्रवृत्ता वादी सभी वादी तत्वज्ञान को लेकर के ही अपना सिद्धांत तो कहते हैं क्योंकि तो प्रत्येक दर्शन का अंतिम उद्देश्य है कि तत्व दर्शन होना चाहिए तो इसलिए नया एक लोग कहते हैं ना ये षोड़श पदार्थान अधिगम षोड़श पदार्थ इनका ज्ञान से विवेकात्श्रेय साधिगम निश्रेयस मोक्ष सभी दर्शन का अंतिम लक्ष्य वही है कि मोक्ष प्राप्त करवाएंगे तो यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है कि अपना अपना सिद्धांतों को लेकर के तत्व ज्ञान को विषय बना करके ही सारे वादियों का दर्शन प्रभृत है प्रभुता नाम वादी नाम कुस्पद तुम सभी तो तत्व ज्ञान करवाएंगे ये दोष कैसे आ गया भाष्य में रागा, राग द्वेषादी दोषास्पद त्वात देना उसके आगे विराम होगा भाष्य में राग द्वेशादी उसके आगे विराम होना है आगे वाक्य अलग हो गया फिर कथम तो पूर्व पक्ष पूछता है अपना अपना सिद्धांतों को लेकर के मोक्ष मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए सभी दर्शन प्रभृत वो सब भ्रांत कैसे हो गया तो कथम पूर्व पक्ष पूछता है टीका में श्लोकाक्षर योजना या परिहरती श्लोकाक्षर योजनया श्लोक से अक्षराणी आगे तोजना तया तो श्लोक का जो अक्षर अक्षरों का योजना योजना अर्थात अन्वय श्लोक का शब्दों का अन्वय करके परिहार करते हैं भाष्य में सो सिद्धांत व्यवस्था ये हो गया श्लोक का शब्द इसका आगे अर्थ दिखाते हैं सो सिद्धांत रचना स्विद्धांतरचनायमेशु कपिल कणाद बुद्ध अर्तादि दृष्टि अनुसारिणों दो तीनों निश्चिता स्व सिद्धांत व्यवस्था अर्थात तो स्व सिद्धांत का रचना और उसका नियम अपना जो सिद्धांत उसको पहले कहेंगे गुरु तो कह देंगे ये जो बाकी अनुयायी लोग होंगे वो लोग लिखेंगे तो कपिल कणाद बुद्ध अर्तादि दृष्टि अनुसारिण इनका सब जो अनुसारी है अनुयायी है वो द्वैती कहा जाता है द्वैती न बहुवचन निश्चिता अपना अपना सिद्धांत तो में ठीक टीका में अर्त जैन निश्चय एवं स्फोरयती कैसे उनका निश्चय है कि कह दिया गया कि द्वैतीन वो निश्चिता भाष्य में कहा गया उनका निश्चय कैसा है भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहते हैं परमार्थो न एव पर न्यथेती तुरताम इसी प्रकार की है यह पर्थ यही परमार्थ है पांच नमटिप्पणी पर मोक्षादी अभिलाषा अभिष्क अभिलिता कपलादी उत्तरीत मोक्ष अभिलसित अर्थ मोक्षादी अभिलसित अर्थ इसी प्रकार मोक्ष यही है तो ऐसे ही वो लोग कहते हैं तो अर्थात तो जो हम कहते हैं कहेंगे यही मोक्ष है ये बहुत पहले हम लोग जब तो एकदम शहर में, में जब जाते थे भी चीज में तो शहर का बिल्कुल प्रवेश स्थान पर एक चर्च है और वह चर्च का उसमें क्रस्ट है ऊपर में वहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में जो सीमेंट वाला अक्षर एकदम बिगा गया, गया। अगर आप मतलब जिसु आपका प्रभु है ऐसे अगर आप मुख में अन्य के सामने में स्वीकार करेंगे तो हम लोग जाते थे वो मतलब जो क्रिश्चियन थे मित्र वो जाते थे रव, रविवार को हम भी उनके साथ जाते थे तो उसको लेकर हम लोग कि देखो भाई ऐसा क्यों आपको ये लिखेंगे तो अन्य के सामने स्वीकार करने से जिसु आपका मतलब वो आपका त्राण करेंगे ऐसा लिखा है नहीं करने से नहीं करेंगे वो लिखा नहीं किंतु वो आपका प्रभु है ऐसा आप दूसरों के सामने में मुख से स्वीकार करेंगे तभी तो वो आपका त्राण करें हाँ भाई ऐसे कहीं आपका ये बाइबल में है तो वो बाइबल में दिए थे पढ़ने के लिए हम लोग उसको पढ़े हैं कि ऐसा तो उसमें तो नहीं है तो ये वाक्य कहाँ से आप लोग लाए हम लोग विवाद करते उसको ले जाते थे तो किंतु इस वो लोग मतलब उनका ऐसे ही स्वभाव होता है मतलब प्रचारशिला धर्म होते हैं स्कूल में आप इसके लिए। ना ना, ना। वो हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे वो जो मित्र लोग होते थे हम लोग सबके साथ चलने वाले थे तो उनके साथ जाते थे वो मस्जिद में भी जाते थे वो झुक करके नमाज भी नमाजते थे वो सब करते थे तो ठीक है उनका क्या चीज़ है वो थोड़ा भी जाने इस प्रकार की और वास्तविक उस समय हम मंदिर में नहीं जाते थे मतलब ऐसा एक स्थिति था जीवन में उस समय नहीं जाते थे बचपन में तो थे बहुत थे इसमें तो किंतु शिव जी के साथ विवाद हो गया तो फिर हम हट गए अब काम के नहीं तो फिर इसमें आग्रह ऐसा नहीं है क्यूरियसिटी रहता था, था चलो चलते हैं तो ये अर्थात कहते हैं यही परमार्थ है न अन्यथा अन्य प्रकार नहीं है तो ये सब कहा जाता है तो तत्र अनुरक्ता वो अनुरक्त हैं वो जो मित्र लोग थे वो भी मतलब जो हिंदुओं का पर्व प्रवाणी होने से वो भी चलते थे तो इस प्रकार के आपस में द्वेष नहीं था सर अच्छा आगे टीका में रागास्पद्वे तेजाम द्वेशास्पदत्व कथम इतिशंक तो अपना अपना दर्शन में उनका राग हुआ ठीक है किंतु अन्य दर्शन में द्वेष क्यों होगा तो ये अर्थात पूर्व पक्ष शंका करता है भाष्य में प्रतिपक्ष च आत्मन पश्यंतस तम दुसंत इति एवं राग द्वेश उपेता यहाँ तक पंक्ति देखेंगे प्रतिपक्ष आत्मनः आत्मन पश्यंत अपना प्रतिपक्ष को देख करके तम दुषंत उसको दुस द्वेश करते हैं इति एवं राग द्वेश उपेता हा। वो राग द्वेश से युक्त हो जाते हैं इसलिए कहीं एक महापुरुष का ऐसे वाक्य पढ़ा था वो लोग वो कहते हैं कि किसी भी दर्शन का जो तत्व को समझता है वो किसी भी दर्शन को विरोध नहीं करेगा विरोध करने वाले दर्शन का परिधि में चलने वाले होते हैं जो ये दर्शन का स्थूल रूप को ही उसका दर्शन मानते हैं उसमें विरोध होगा क्योंकि स्थूल कभी दूसरों के साथ समान नहीं होगा किसी भी दर्शन का अगर आप तत्व देखेंगे तब सभी का यह समान होगा तो चाहे आप बौद्धों का शून्यवाद देख लीजिए अथवा चाहे वेदांतों का ये ब्रह्मवाद देख लीजिए अथवा ये सांख्य का पुरुषवाद देख लीजिए जो उसका अंतिम तत्व अर्थात जो मोक्ष स्थिति है तो वो है और बाकी आप बाइबल का भी अंतिम देखिए तो वो कहेंगे कि तो वो तो एक है और ये जो इस्लाम का इस्लाम थोड़ा अत्यधिक मतलब द्वितवादी है उसका जो सुफी जिम आया बाद में वो तो सुफी जिम सुफी जिम वास्तविक तो वेदांत ही है सुफी जिम तो भारत में बनाना तो ये वास्तविक वेदांतों को ही कहता है अर्थात तो ऐके को कहता है वो सभी दर्शन का चूड़ान्त तो चीज वो तो अर्थात तो अद्वैत तो को ही कहेगा इसलिए जो ये परिधि को लेकर के चलेगा वो सब तो द्वेष हो जाएगा ही हो जाएगा इसलिए भगवान भाष्यकार प्रश्न उपनिषद में अंतिम अंतिम में कहते हैं हमारा उस दर्शन के प्रति कोई दोष नहीं है ये दर्शन का ये जो सिद्धांत है इतने अंशों को ये सिद्धांत अंशों को आप छाट छोड़ दीजिए क्योंकि देखिए ये तर्कसंगत भी नहीं है और श्रुति का तात्पर्य नहीं है हम द्वेस है इसलिए नहीं कह रहे हैं आप इसमें जाएंगे तो आपका अंतिम कल्याण नहीं होगा ये है अर्थात तो, मतलब शास्त्रकार जब विवाद करते हैं कभी विवाद करते हैं अर्थात तो ये तत्व तो तो क्या निर्धारण करवा के लिए उनमें शास्त्रकार में रागद्वेश तो नहीं रहता है टीका में प्रतिपक्षीय हो प्रतिपक्ष आगे उत्तरार्धम विभजते श्लोक का उत्तरार्ध हो गया परस्परम उत्तरार्धस्परु्य परस्पर विरुँंते तैर न विरुते भाष्य में सिद्धांत दर्शन निमित्तम एव परस्परम अन्योन्यम सिद्धांत दर्शन निमित्तम विरुद्यते सिद्धांत जो दर्शन है वही निमित्त बन गया इसी के लिए परस्परम विरोध्यंत यही ठीक है दूसरा ठीक नहीं है ये दूसरा ठीक नहीं है कहना यही विरोध का कारण हो जाता है तो दूसरा ठीक नहीं है ये क्यों कहना है अपना, है, अपना चले। ठीक है अपना चलो टीका में यदि वादीना प्रत्येक स्वसिधान्तवसृहृतम दर्शन त निर्धारणाथम अन्य वादिनों विरोधम आचरन तो वादीनाम जो वादियों का प्रत्येकम स्वसिद्धांतत्व उपगृहित दर्शनम प्रत्येक वादी अपना स्व सिद्धांतत्व न दर्शनों का संग्रह मतलब ग्रहण किया है ये हमारा दर्शन जो ग्रहण किया है तन तो निर्धारणार्थम उसका निश्चय करके अर्थात अन्य अन्यवादिनों विरोधम आचरण दूसरे वादियों के साथ विरोध करते हैं ऐसा दिखता है न चैरदर्शन विरुम अद्यवशीयते वो सब के साथ अद्वैत अद्वैतदर्शन विरुम अव अद्यवशीयते तैयार अद्वैतदर्शन विध्यम अद्यवशीयते न तो विध्यम में एकत्र होगा कर्मणि होगा कर्म अध्यवशीयते तब तो अद्वैत दर्शनम तेही ही उन लोगों के द्वारा विरुद्यमान विरोध हो रहा है ऐसा निश्चय नहीं हो रहा है तो यथा शोकीय करचरणादि भी आघाते कदाचित आचरित भी द्वेषो न जाएते टीकाकार दृष्टान्त दे देते हैं अपना कभी तो यह होता है कि जो गर्म चीज कभी मुंह में आ गया अचानक तो जीवा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा और दांत का बीच में आ जाएगा फिर तो आपको दो चार दिन तक तो पता चलेगा वो क्या उसके लिए हम जीवा मतलब तो दांत को कोई यह, फिर आगे पिरा देते हैं कि आपने जीवा को काट दिया तो इसी प्रकार के कहते हैं अद्वैतों का ये भाव रहता है स्वकीय कर चरण आदि आघाते अपने कर चरणों के द्वारा आघात होने पर कदाचित आचरित्यपि कोई अपने कर चरणों के द्वारा अपना शरीर का आघात नहीं करेगा किंतु कभी हो जाता है तो द्वेषो न जाएते इसी प्रकार की ये वेदांतियों का दर्शन इसी प्रकार है इसलिए वेदांति विवाद नहीं करेंगे दर्शन को लेकर के क्यों नहीं करते हेतु देता है परबुद्धि अवात ये पर नहीं है वो तो जानता है ये तो बच्चा है अर्थात ये जितना समझता है उसी को लेकर के कहता है तो ये विवाद कहाँ होगा तथा तो द्वैता अभिमा अभिमानी भीर उपद्रवे क्षुद्रय कृत्य भी न अद्वैत दर्शिन स्तु द्वेश तथा जैसे दृष्टांत दे दिया कर चरण आघात होने पर भी करचरण को कोई दंड नहीं देता है इसी प्रकार की द्वैत अभिमान भी द्वैत में अभिमान करने वालों के द्वारा कभी उपद्रव किया गया उपद्रव अर्थात वेदांत शास्त्र का कहीं निंदा किया गया कहीं इसका अर्थात खंडन किया गया करने पर भी क्षुद्र कृते अभी कोई क्षुद्र कर्म कर दिया करने पर भी न अद्वैत अद्वैतदर्शिन्स्व द्वेशो जायते अद्वैत दर्शियों का उसमें द्वेश नहीं होता है वो तो जितना समझता है उतना ही वो करता है इसी प्रकार के सर्व अन्य सर्व सर्व अन्यवात् जो वेदांति है वो जानता है कि हम सबसे अनन्य है किसी से अन्य नहीं है अनन्य है तो फिर किसी के साथ दर्शन को लेकर के विवाद नहीं करेगा <laughs> अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शनत्व प्रतिज्ञात अच्छा भाष्य में तेर अन्योन्विरोधीर अस्मदीय अयम वैदिक सर्वान्यवाद आत्मीक दर्शन पक्षों न विरोध्यते तेर अन्योन विरोधी भीर ते उन लोग के द्वारा वो सब कैसा उनका स्थिति है अन्योन्य विरोधी वो सब परस्पर में विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा अस्मदीय हम लोगों का अयम वैदिक सर्व अनन्यवाद आत्मिकत्व दर्शन पक्ष हम लोग का, पक्ष्या। हम लो का ये पक्ष कहते हैं अद्वैत पक्ष सर्व अन्यत्व पक्ष ये सभी के साथ अन्य है किसी से भिन्न ये नहीं है आत्मिकत्व दर्शन पक्ष आत्मा एक ही है इसमें बाकी सब अध्यस्त हैं इसलिए इसका किसी के साथ विरोध नहीं है क्योंकि जानता है मेरे में ही अध्यस्त है वो जो वेदांत का मतलब ये खंडन करता है अथवा जो वेदांत नहीं समझ रहा है उसका अंदर में भी वही मैं ही, ही हूँ इस प्रकार की बुद्धि होगा वो कहता है ऐसा ठीक है यथा स्व दृष्टान्त दिखाते हैं यथा स्वहस्तपाद आदि भी न विरुद्धियत अन्वय ले लेंगे अपना हस्तपाद के द्वारा कभी आघात प्राप्त होने पर भी विरोध नहीं करता आगे टीका में अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शनत्व प्रतिज्ञात अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शन है ऐसा आप कह दिए अवतरणिका में कथम प्रदर्शितया या प्रक्रिया प्रतिपन्न अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शन इसको आप श्लोक से कैसे कह दिए तो आप कह दिए कि, कि तेईर न विरुद्यते यहाँ तक तो कह दिए किंतु तो ये सम्यक दर्शनम ये कैसे हुआ तो इसके लिए कहते हैं एवं राग द्वेशादि दोष अनास्पद्वाद आत्मिकव बुद्धिव सम्यक अभिप्रायः अभिप्राय राग द्वेशादि दो दोष अनास्पद्वाद राग द्वेश ये सब जो दोष है ये दोष का अनास्पद इसका आस्पद आश्रय नहीं है अद्वैत दर्शन राग द्वेश का आस्पद नहीं है आत्मिकत्व बुद्धि रेब सम्यक दर्शनम आत्मा एक है यही बुद्धि यही सम्यक दर्शनम अच्छा ये सप्तश श्लोक उच्चारण करेंगे सिद्धांत कह दिया कि अद्वैत दर्शन सभी का आश्रय है तो सभी से अनन्य है होने से इसका किसी के साथ विरोध नहीं है टीका में द्वैतपक्षेर अद्वैतपक्ष विषयद्वारके विरोधे अगम्यमें कथम अविरोध वा, वा वाचयुक्तिर्वाचयुक्तिरती आशंक्य स्वतपरियालोचन यावद अविरोधमाह तो अद्वैतपक्ष सेवैतपक्ष के द्वारा अद्वैतपक्ष का विषय को लेकर के विरोध पता चलता है तो आपने कह दिए कि आपका किसी के साथ विरोध नहीं है तो किंतु उनका विषय और आपका विषय ये तो विरोध है विषय लेकर के विरोध होता है आपका विषय अलग है आप कहेंगे हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है किंतु आपका विषय जो है वो तो विरुद्ध है दूसरों से तो कैसे विरोध नहीं है तो विरोध है अधिगम्य माने कथम अविरोध बाचित युक्ति दे दिया प्रयोग किसी के साथ विरोध नहीं ऐसा कैसे शब्द कह दिए कि आसन सिद्धांत कहता है तो देखिए आप अपना मतों को ठीक से विचार कर लीजिए और अद्वैत को ठीक से विचार कर लीजिए देखेंगे कोई विरोध नहीं है अद्वैत विशेष विषय विषय क्या भीशे है उनका विषय है द्वैत दर्शन का विषय द्वैत अद्वैत दर्शन का विषय अद्वैत एकम एवं अद्वितय उनका सब इतना पच्चीस तत्व तो, छब्बीस तत्व तो, जिसका जितना है विषय नया कि जैसे कहेंगे सोलह वैशेषिक कहेंगे सात ये सब सब उनका विषय अलग है अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतं द्वैतं द्वैतं द्वैतं द्वैतं अद्वैतं द्वैत तद्भेद्यवैतनारु्यते अवैत हि पर दैत भेद उच्यम उभयथ द्वैत अरुत जैसा है अद्वैतम ही अन्वय अद्वैत परमार्थ पर अद्वैत परे पारिशत्ता का कथन करता है ये वास्तवतत्व अधिष्ठानत हैेद उच्यते हैं तदर्थ तस्थान तर अर्थत पारमार्थिक अद्वैत का भेद भेद अर्थात तो विशेष विशेष अर्थात तो उसका कुछ विभक्त विकार हो गया तो एक मिट्टी है और उसमें से बना है मिट्टी एक बड़ा पिंड था और उसमें से बना दिया घटो बना दिया सराव बना दिया थाली बना दिया ये नाना पदार्थ बना दिया अब ये सब में विरोध होगा घटो शराब नहीं है शराब स्थाली नहीं है ये सब नहीं है किंतु मिट्टी तो मिट्टी है तो उपाधि को लेकर के नाना हो जाते हैं द्वैतम तद भेद तदेद तस् भेद तस्य अर्थात तो द्वैत से भेद भेद अर्थात एक नंबर टिप्पणी दे दिया विवर्त विकार विवर्तम इसे विवर्त है तो भेद उचित अरे ठीक है उससे क्या होगा कहते तेसाम उभय था द्वैतम उनका किंतु पारमार्थिक भी द्वैत है और व्यावहारिक भी द्वैत है इसलिए नया एक लोग एक पारमार्थिक एक व्यावहारिक अलग नहीं कहेंगे कहेंगे पारमार्थिक व्यावहारिका क्या है ऐसा पारमार्थिक है परमाणु भी पारमार्थिक है आकाश भी पारमार्थिक है आत्मा भी पारमार्थिक है सब पारमार्थिक सत्य है और तयश्याम सिद्धांत कहता है कि इसलिए तयश्याम उभय था द्वैतम उनका एक पारमार्थिक एक व्यावहारिक इसी प्रकार की नहीं है इसलिए वो सब भ्रांति है तेना क्योंकि वह सब उभय था द्वैत पारमार्थिक द्वैत ही मानते हैं वो सब भ्रांति है इसलिए भ्रांति होने से अयम अयम अद्वैतम न विरुद्ध थे तो उनका तत्त्व तो तो सब भ्रांति होने से अद्वैत का साथ विरोध नहीं है जितना जितना चित्त शुद्ध होगा द्वैत से सत्यत्व हटेगा जगत से ये भोग बुद्धि हटेगा उतना उतना अद्वैत का जब अनुभव आएगा फिर धीरे धीरे कहेंगे कि हाँ वही है जैसे उदयनाचार्य जी इत्यादि सारे उच्च कोटि के है कि ये बात कहे हैं वेदांत तो ही अंतिम सत्य है टीका में मिथ्या मिथ्याभूतेन द्वैतेन अद्वैत से अविरोधे अपी पूर्व पक्ष कह रहे हैं द्वैत तो दो प्रकार की वो लोग कहते हैं एक है द्वैत तो और एक सत्य द्वैत तो। वो लोग एक रजूसर को भी मानेंगे और एक वास्तव सर्प भी मानेंगे तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो मिथ्याभूत द्वैत है अर्था जो प्रातिभाषिक कहते हैं वेदांति वो अद्वैत का विरोध नहीं है क्योंकि वो तो है ही नहीं मिथ्या है तो मिथ्याभूत है न छ नम्बर टिप्पणी मिथ्याभूत है न रजु उरग आदि प्रातिभाषिकन तो ये रजु सर्प के साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं होने पर भी परमार्थभूत ने न, न परमार्थ अर्थात जो व्यावहारिक है प्रातिभाषिकों के साथ अद्वैत का विरोध नहीं है किंतु तो व्यावहारिक के साथ तो अद्वैत मान्य से व्यावहारिक विरोध हो जाएगा इतिशक्य सिद्धांत गहराए तेन विरोध सियात परमाभूतन तेन अद्वैतेन विरोध सैतंक्य सिद्धांत गहराए कि तथाविधम द्वैतमें नास्ती महत्व आह इसलिए जो मांडुक्य कार्य काकार है ये व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार नहीं किए हैं एक ये कोई परमार्थिक को द्वैत तो ये नहीं है द्वैत तो मात्र के प्रतिभाषी का ही है कोई व्यावहारिक को द्वैत तो है ही नहीं हम इसको सत्य मान करके ये बुद्धि में रख ले क्योंकि अनंत मतलब काल से अनंत जन्म में इसमें सत्य तो बुद्धि बैठा करके इतना दृढ़ हो गया तो इसलिए हम इसको सत्य मान लेते हैं जो इस प्रकार स्वप्नों में हो सकता है अर्थात स्वप्नो में रह करके लेकिन वास्तविक क्या न इस प्रकार के थोड़ा कम अर्थात स्वप्नों में रह करके जागृत का कभी भी होश नहीं होता है क्योंकि स्वप्नों को कभी स्वप्न मानता नहीं है, स्वप्न को तो जागृति मानता है ना वो मानता है, तो व्यावहारिकों को प्रातिभा जी। तो जिस समय में पारमार्थिक सत्ता में रह करके व्यावहारिकों को प्रातिभाषिक कहेगा उस समय में प्रातिभाषिकों को क्या कहेगा तो वही प्रातिभाषिका लेकिन स्थिति होगी मतलब से ही कहा जा सकता है जैसे व्यवहारिक में स्वप्न प्रातिभा को होता है इसलिए स्वप्न में व्यवहारिक भी को होना पड़ेगा तर्क से कहा जाएगा किंतु वो लोग उसको स्वीकार नहीं करते कहते हैं वो तो मिथ्या है किंतु ये तो सत्य है ये सत्य क्योंकि इसमें एक बड़ा कठिनाई हो गया व्यावहारिक प्रत्यभिज्ञा ये प्रत्ययभिज्ञा ही सत्य बुद्धि तो का मुख्य कारण हो गया ये नहीं होने से नहीं होता है स्वप्न में प्रतिभिज्ञा थोड़ा कम होता है कभी कभी हो जाता है नहीं तो नहीं होता स्वप्न वाला होता है हाँ कभी कभी होता है जागृत में जैसा दीर्घकालीन प्रति होता है तो ये बहुत दृढ़ करवा देता है स्वप्न में इतना ज्यादा नहीं होता है ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण म पूर्णमेवते